सम्वेद्नाँ सम्वेद्नाँ पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है पिता के पत्र पुत्री के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्रों की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं नवे पत्र की जबानों का आपस में रिश्ता हम बदला चुके हैं कि आर्य बहुत से मुल्कों में फैल गए और जो कुछ भी उनकी जबान थी उसे अपने साथ लेते गए लेकिन तरह तरह की आबो हवा और तरह तरह के हालातों ने आर्यों की बड़ी बड़ी जातियों में बहुत फर्क पैदा कर दिया हर एक जाति अपने ही ढंग पर बदलती गई और उसकी आदतें और रस्में भी बदलती गई। वे दूसरे मुल्कों में दूसरी जातियों से ना मिल सकते थे क्योंकि उस जमाने में सफर करना बहुत मुश्किल था एक गिरोह दूसरे से अलग होता था अगर एक मुल्क के आदमियों को कोई नई बात मालूम हो जाती तो वे उसे दूसरे मुल्क वालों को न बता सकते इस तरह तब्दीलियां होती गई और कई पुश्तों के बाद एक आर्य जाति के बहुत से टुकड़े हुए गए। शायद वे यह भी भूल गए कि हम एक ही बड़े खानदान से हैं। उनकी एक जवान से बहुत सी जवानें पैदा हो गयी जो आपस में बहुत कम मिलती जुलती थी लेकिन उनमें इतना फर्क मालूम होता था उनमें बहुत से शब्द एक ही थे और कई दूसरी बातें भी मिलती जुलती थी आज हजारों साल के बाद भी हमें तरह तरह की भाषाओं में एक ही शब्द मिलते हैं इससे मालूम होता है कि किसी जमाने में ये भाषाएं एक ही रही होगी तुम्हें मालूम है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी में बहुत से एक जैसे शब्द हैं, दो तो बहुत घरेलू और मामूली शब्द नहीं लो फादर और मदर हिंदी और संस्कृत में यह शब्द पिता और माता है लैटिन में वे पेटर और मेटर हैं। यूनान में पेटर और मिटर जर्मन में फाटेर और मुतार, फ्रांसीसी में पेर और मेर और इसी तरह अन्य और जवानों में भी मिलते जुलते शब्द हैं। ये शब्द आपस में कितने मिलते जुलते हैं भाई बहनों की तरह इनकी सूरते कितनी समान हैं? ये सच है कि बहुत से शब्द एक भाषा से दूसरी भाषा में आ गए होंगे हिंदी ने बहुत से शब्द अंग्रेजी से लिए हैं और अंग्रेजी ने भी कुछ शब्द हिंदी से लिए हैं। लेकिन फादर और मदर इस तरह कभी न लिए गए होंगे ये नए शब्द नहीं हो सकते शुरू शुरू में जब लोगों ने एक दूसरे से बात करनी सीखी तो उस वक्त माँ बाप तो थे ही उनके लिए शब्द भी बन गए इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शब्द बाहर से नहीं आए वे एक ही पुरखे या एक ही खानदान से निकले होंगे और इससे हमें मालूम हो सकता है कि जो कौमे आज दूर दूर के मुल्कों में रहती हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलती हैं, वे सब किसी जमाने में एक ही बड़े खानदान की रही होंगी तुमने देख लिया ना कि जबानों का सीखना कितना दिलचस्प है और उससे हमें कितनी बातें मालूम होती हैं? अगर हम तीन चार जवाने जान जाएं, तो और जवानों का सीखना आसान हो जाता है तुमने यह भी देखा कि बहुत से आदमी जो अब दूर दूर मुल्कों में एक दूसरे से अलग रहते हैं किसी जमाने में एक ही कौम के थे तब से हमें बहुत फर्क हो गया है और हम अपने पुराने रिश्ते भूल गए हैं हर एक मुल्क के आदमी ख्याल करते है की हमी सबसे अच्छे और अक्लमंद हैं। और दूसरी जाते हमसे घटिया हैं। अंग्रेज ख्याल करता है कि वह और उसका मुल्क सबसे अच्छा है फ्रांसीसी को अपने मुल्क और सभी फ्रांसीसी चीजों पर घमंड है जर्मन और इटालियन अपने मुल्कों को सबसे ऊंचा समझते हैं, और बहुत से हिंदुस्तानियों का ख्याल है कि हिंदुस्तान बहुत सी बातों में सारी दुनिया से बड़ा हुआ है ये सब डिंगे हैं। हर एक आदमी अपने को और अपने मुल्क को अच्छा समझता है लेकिन, लेकिन दरअसल कोई, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कुछ ऐप और, और कुछ हुनर न हो इस तरह कोई ऐसा, ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें, जिसमें कुछ, कुछ बातें बाते अच्छी और कुछ बुरी न हो हमें जहाँ कहीं अच्छी बात मिले उसे ले लेना चाहिए और बुराई जहाँ कहीं हो उसे दूर कर देना चाहिए हमको तो अपने मुल्क हिंदुस्तान की ही सबसे ज्यादा फिक्र है हमारे दुर्भाग्य से इसका जमाना आजकल बहुत खराब है और बहुत से आदमी गरीब और दुखी हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है हमें इसका पता लगाना है कि हम उन्हें कैसे सुखी बना सकते हैं। यह देखना है कि हमारे रस्म रिवाज में क्या खूबियां हैं और उनको बचाने की कोशिश करनी है जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करना है अगर हमें दूसरे मुल्कों में कोई अच्छी बात मिले तो उसे जरूर ले लेनी ले चाहिए हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तान में रहना और उसकी भलाई के लिए काम करना है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के और हिस्सों के रहने वाले हमारे रिश्तेदार और कुटुंबी हैं। क्या ही अच्छी बात होती अगर दुनिया के सभी आदमी खुश और सुखी होते हमें कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया ऐसी हो जाए जहाँ लोग चैन ऐसी रह सके दुनिया के बारे में और भी जानकारियाँ हम अगले पत्र के माध्यम से एक दूसरे से बाटेंगे